उसने विक्रांत की तरफ कुछ अजीब नजरों से देखा और फिर वहां खड़े दो तीन पुलिस वालों को इशारा करके नितेश को इंटरोगेट करने के लिए तैयार रखने को कहा विक्रांत के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ पड़ी उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा थैंक यू थैंक यू सो मच नैना तुम बहुत अच्छी हो बहुत अच्छी नैना को विक्रांत की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा इतने मीठे शब्द सुनकर नैना को लग गया कुछ तो गड़बड़ है उसने फिर विक्रांत को देखते हुए कहा तुमने जान बुझ सब किया है न सच सच बताओ ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी ना है ना इतना कहते हुए नैना सोच में पड़ गई ओह शिट ये सब इस कमीने ने जानबूझकर किया है मैं इस कमीने की चाल में फंस गई तभी तो ये इतनी देर से अजीबोगरीब और बिहेवियर कर रहा था वाकई में ये बहुत चलाक इंसान है इसी सोच के साथ नैना ने विक्रांत से कहा लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रख लो तुम उसे मेरे सामने ही इंटेरोगेट करोगे कुछ भी चलाकी नहीं चलेगी तुम्हारी अब बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत ने हुए तो कहा बंद करो अपनी बकवास तुम इतना कॉन्फिडेंस लाते कहा से हो नैना ने विक्रांत को घूरते हुए कहा नैना के इशारों पर पुलिस कर्मियों ने नीतिश को इंटेरोगेशन रूम में लाकर खड़ा कर दिया था उसके आसपास तीन हट्टे पुलिस वाले घेर कर खड़े हो गए जाहिर है कि वो तीनों पुलिस वाले नितेश की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि विक्रांत पर नजर रखने के लिए खड़े थे विक्रांत ने भी नितेश के लिए कुछ क्वेश्चन तैयार कर रखे थे वो सोचने लगा कि अब कैसे भी करके इन सभी सवालों के सही जवाब नितेश से निकलवाने होंगे फिर विक्रांत को याद आया कि उस अदृश्य शक्ति ने उसे और भी कई टूल दिए थे अभी उसने जैमर का इस्तेमाल करके नैना से शर्त जीता था अब वो नितेश को इंटेरोगेट करने जा रहा है इस बार वो अदृश्य शक्ति के दिए हुए लाइट डिटेक्टर की मदद से नितेश से सच उगलवाने की कोशिश करेगा लाइट डिटेक्टर की खासियत यह थी कि वो जिसके ऊपर भी अप्लाई किया जा रहा है उसके बारे में सब कुछ सच सच बता सकता है उस व्यक्ति द्वारा कही गई बात सच है या झूठ यह तुरंत ही पता लगाया जा सकता था अब बस विक्रांत मन ही मन में यह मना ही रहा था कि मशीन ढंग से काम कर जाए और नितेश से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल आए नितेश को पुलिस स्टेशन के ही इंटेरोगेशन रूम में रखा गया था विक्रांत वहां पहुंचा तो उसने देखा कि नितेश के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी वो एक चेयर पर बैठा हुआ था उसने अपना हाथ सामने रखे टेबल पर रखा हुआ था कमरे में पूरा अंधेरा था बस एक हाई पावर का बल्ब उसके मुंह के पास लटक रहा था विक्रांत के कमरे में दाखिल होते ही नितेश के दिल की धड़कन तेज हो गई उसे होलसेल मार्केट वाला सीन याद आ गया अभी तक उसके शरीर से वहां की चोट का दर्द खत्म नहीं हुआ था विक्रांत उसके करीब जाकर टेबल के ठीक सामने रखी हुई चेयर पर बैठ गया बैठते ही विक्रांत ने नितेश से कहा देखो मैं तुमसे जो भी सवाल करूं उसका बस हाँ या ना में जवाब देना मुझे फालतू बकवास नहीं सुननी है और झूठ बोलने की तो सोचना भी मत अगर सब कुछ सच सच बता दिया तो हो सकता है तुम जल्दी छूट जाओ और अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तो तुम जानते ही हो विक्रांत ने मन ही मन लाई डिटेक्टर को यूज करने का सारा तरीका पढ़ लिया था हालांकि लाई डिटेक्टर मशीन 100 प्रतिशत सही इंफॉर्मेशन देती थी लेकिन फिर भी विक्रांत ने अपनी आसानी के लिए नितेश के लिए जो सवाल तैयार किए थे वो ऐसे थे कि उसका सिर्फ हां या नाम में जवाब दिया जा सकता था जब विक्रांत ने अपने दिमाग में लाई डिटेक्टर टूल को ओपन किया तो उसके दिमाग में एक विजन सा बनकर आ गया जिसमें उसके सामने लाल और हरी रंग की लाइट जलती नजर आई और उन दोनों लाइटों के बीच में एक घड़ी बनी हुई थी जिसमें घड़ी चल रही थी विक्रांत को सब कुछ एकदम क्लियर नजर आ रहा था उसने लाइट डिटेक्टर मशीन को चेक करने के लिए पहले तो नितेश से कुछ सिंपल सवाल किए सबसे पहले उसने नितेश से पूछा तुम मर्द हो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना विक्रांत का सवाल सुनकर वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों को भी थोड़ा अजीब लगा विक्रांत की अब तक की हरकतों को देखकर उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ है नितेश ने जवाब दिया हाँ नितेश का जवाब मिलते ही विक्रांत को एक हरे रंग की लाइट जलती हुई दिखाई पड़ी इससे विक्रांत समझ गया की हरी लाइट का मतलब है सही यानी की जब सामने वाला सच बोल रहा है तो हरे रंग की लाइट जलेगी इसके बाद विक्रांत ने पूछा क्या तुम औरत हो नीतीश ने विक्रांत को थोड़ी अजीब नजरों से देखते हुए जवाब दिया नहीं फिर से विक्रांत के दिमाग के भीतर हरी लाइट जलती हुई दिखाई पड़ी अब विक्रांत ने नीतेश से कहा देखो अब मैं तुमसे जो पूछने जा रहा हूं उसका जवाब केवल हाँ में ही देना समझे अब तक वहां मौजूद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत चाहता क्या है खुद नीतीश भी काफी कन्फ्यूज दिख रहा था क्या तुम ट्रांसजेंडर हो हाँ नीतेश के हाँ कहते ही विक्रांत के दिमाग में लाल रंग की लाइट जल पड़ी और साथ में काफी जोर का बजर भी आवाज करने लग गया बजर की तीखी आवाज के कारण विक्रांत के शरीर में कंपनसी होने लगी अब नितेश ने झूठ बोला था इस वजह से विक्रांत को लाल लाइट जलती हुई दिखाई पड़ी अब विक्रांत को कंफर्म हो गया था कि मशीन बिल्कुल सही काम कर रही है ओके अब टेस्टिंग हो गई चलो अब इंटेरोगेशन शुरू करते हैं मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूंगा उसका बस हाँ या ना में जवाब देना और जल्दी देना समझे नितेश काफी कंफ्यूज था वहाँ थोड़ी दूर पर खड़ी नैना और अन्य पुलिस अधिकारी भी विक्रांत की सारी बातें सुन रहे थे उन्हें भी कुछ हवा नहीं लग रहा था ओके चलो शुरू करते विक्रांत ने नीतिश की तरफ देखते हुए कहा तुम्हारा नाम नितेश अग्रवाल है हाँ हरी लाइट जलूठी तुम महाराष्ट्र के वापी के रहने वाले हो हाँ हरी लाइट तुम्हे केक खाना पसंद है नहीं क्या तुमने कभी नसबंदी का ऑपरेशन करवाया है या किसी ने कभी तुमसे ये कहा है कि तुम नपुंसक हो विक्रांत लगभग दस बारह सवाल ऐसे ही बिना मतलब के पूछता रहा नितेश को भी इन सवालों के किए जाने का मतलब नहीं समझ आ रहा था फिर भी वो विक्रांत के सभी सवालों का जवाब तुरंत दिए जा रहा था दरअसल विक्रांत नीतेश से इस तरह के सवाल इसीलिए कर रहा था ताकि उसे जल्दी जवाब देने की आदत पड़वा सके दस बारह इधर उधर के सवाल के बाद अचानक से विक्रांत ने पूछा तुम रमेश सावरकर को जानते हो